देशान, देशान। इसमें प्रथम अध्याय का बल्ली में अष्टादश मंत्र देखे थे आज आत्मा तत्व का स्वरूप व्याख्यान आचार्य येमराज जी ने आरंभ किए हैं न जायते मियते व विपश्चित वहाँ से आरंभ हुआ अभी आगे द्वितीय मंत्र में इसको कहते हैं हंता चेन मन्यते हंत हतश्चेत मन्यते हतम उभौत न बीजानी तो नंते न हन्यते हंता चेत मन्यते हंतु अतश्चेत मन्यते हतम उभौ तऊ तो न बिजानी तो अयम न हनती न हन्यते हंता चेत जो हनन क्रिया का करता अगर वो ऐसा मानता है कि मैं हनन कर रहा हूँ इस प्रकार के अगर वो मानता है अथवा जो मारा जाता है अगर उसके अंदर में ऐसे बुद्धि है कि मैं मारे जा रहा हूँ इस प्रकार की अगर वो सोचता है तो यहाँ श्रुति कहती है कि उभौ तऊ तो न बिजा नीत ये दोनों ही ठीक नहीं जानते क्यों वास्तविक जो आत्मा तत्व होता है अयम न हन्ति न हन्यते वो ना हनन करता है और ना ये मारा जाता है अर्थात हन धातु का ये करता अथवा कर्म ये दोनों ही आत्मा नहीं बनता है जो निष्क्रिय तत्व है इसी का अर्थात निर्णय आगे करने के लिए ये धीरे धीरे उसका स्वरूप सब कहते हैं इसमें कोई क्रिया संभव नहीं है ये शरीर मनो बुद्धि यही सब में ये क्रिया संभव है इसके साथ आदत में होने से कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि का आरोप फिर मानता है मैं करता हूँ एवं वास्तविक किन्तु हमारा स्वरूप में जो हम है उसमें वास्तविक कोई क्रिया नहीं है ये बार बार ये सब श्रुति में यही बात आएगा निष्क्रिय है असंग है ये सब संस्कार बनाने के लिए बार बार कहा जाएगा भाष्य में एवं भूतम की आत्मा शरीरमात्रत्म दृष्टि हता चेत यदि मनते चिंतती हनतु हनयामी एनमी यहाँ तक देखें देखेंगे पंक्तिम भूतमी आत्मा आत्मा का वास्तविक स्वरूप एवं भूतम एवं भूतम अपनी आत्मान अर्थात पूर्व मंत्र में जैसा कहा गया न जायते न मृतते अर्थात सारे भाव विकार रहित हैं जिसमें कोई भाव विकार नहीं है वो ऐसे कर्ता कर्म इत्यादि ये सब हंधातु का नहीं होगा तो एवं भूतम एवं भूतम अर्थात पूर्व मंत्रे यथोपदिष्ट अभी आत्मान आत्मतत्व को शरीर मात्रात्म दृष्टि हंता छेद मन मनते मनते का कर्ता हो गया यहाँ पंक्ति में मनते का कर्ता किसको लिया जाएगा शरीर शरीर मात्रात्म दृष्टि ही ये हो गया कर्ता वही मानता है हंता तो शरीर मात्रात्म दृष्टि ये कर्ता हुआ इसमें समास कैसे लेंगे शरीरम ए वी शरीर मात्र ये हो जाए एक ही सूत्र समझ होगा मयूर व्यंश आगे शरीर कैसे होगा शरीर मात्र प्रथमा करेंगे शरीर मात्र आत्मा दृष्टि आत्मा दृष्टि में तो सृष्टि हो जाएगी आत्मान दृष्टि आत्मान दृष्टि अर्थात आत्म विषय को दृष्टि वो तो हो जाएगा ठीक है तो अभी शरीर मात्र में क्या विभक्ति लेंगे ताकि आत्मदृष्टि के साथ बहुब्रीय करेंगे शरीर मात्र आत्मदृष्टि शरीर में आत्मबुद्धि कर जाता है तो शरीर मात्रे आत्मदृष्टि किन्तु बहुब्रीह होने से अनेक प्रथमांतम होना चाहिए अभी शरीर मात्र कैसे होगा क्या सूत्र है क्या सूत्र है स्मरण है सप्तमी विशेषणम कैसे होगा अभी दो हो गए सप्तमी विशेषणे बहुब्री हो बहुब्री में सप्तमी और विशेषणा ये दोनों को वो सूत्र क्या करेगा पूर्व निपात करेगा तो पूर्व निपात करेगा अगर सप्तमी अंत बहुब्री होगा तभी तो पूर्व निपात करेगा तो ये सूत्र ज्ञापक हो गया कि सप्तमी अंत में भी बहुब्री हो सकता है नहीं तो बहुब्री में कहा अनेक प्रथमांत ठीक है शरीर मात्रे आत्मदृष्टि यश स हंता छेद मन्यते अगर मानता है मैं हंता हूँ क्योंकि अभी शरीर को ही मैं मानता है और शरीर में क्रिया होगी तो इसलिए आपने आपको हनन का कर्ता मानेगा मन्यते मन्यता का अर्थ कहते हैं चिंतती हन तुम वो कैसा चिंता करता है हन तुम एनम इति इसको मैं मारूँगा हनिष्यामी हनन करूंगा नानते सुम्यो या हनिष्य कैसे, में कैसे हो गया ऋद्ध नो परमे रेहने पर, पर हन धातु को ईट हो जाएगा योपि अन्यो अन्योहत सोपि चेत मन्यते हतम आत्मन योपि अन्यो अन्योहत जो भी अन्य हत अर्थात तो मारा, मारा गया मारा गया मतलब अभी मारे जा रहे हैं सो पी चेत मन्यतें अगर वो भी मानता है क्या मानता है आत्मानम हतोहमिति वो मानता है कि मैं मारा गया मतलब मारा जा रहा हूँ इस प्रकार की भी अगर वो मानता है तो तव तो न बिजानीत तो, तो वो लोग नहीं जानते वो दोनों प्रकार की मारने वाला और मरने वाला ये दोनों ही नहीं जानते हैं किसको कहते हैं सो आत्मान स्वरूपम अपना स्वरूप को ही वो ठीक से नहीं जानते हैं तो स्वयं तो कभी मरने वाले नहीं है और मारने वाले भी नहीं है फिर भी मानते हैं मैं मारा जा रहा हूँ अथवा मैं मार रहा हूँ इस प्रकार की केवल भ्रांति है यतो तो नएम हंति अभिक्रियवाद आत्मनस तथा न हन्यते आकाशवद अभिक्रियवादेव हेतु देते हैं वो दोनों ठीक नहीं जानते हैं क्यों नहीं जानते हैं कहते हैं विपरीत ज्ञान हो रहा है तो विपरीत ज्ञान कैसे हो रहा है कहते हैं य तो अयम न हंति अयम अयम कहने आत्मा न हंति हेतु दे दे अविक्रियवात्त आत्मन आत्मन सृष्टि है आत्मा अविक्रिय जो अविक्रिय जिसमें कोई विकार नहीं होगा तो उसमें क्रिया हो जाएगी क्रिया नहीं होगी तो हंधातु का करता कैसे बनेगा तथा न हन्यते वो हनन का कर्म भी नहीं बनेगा आकाशवध अभिक्रियत्वाद तो आकाशवत जैसे आकाश का किसी प्रकार की विक्रिया नहीं होता है इसी प्रकार की आत्मा आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है आकाशवध अविक्रियत्वाद क्योंकि जो हनन का कर्म बनेगा उसका विनाश होगा विनाश होगा तो एक भाव विकार है किंतु तो आत्मा अविकारी है कोई भाव विकार नहीं हो पाएगा टीका में यदि अभिक्रिय एवं आत्मा तरी धर्मादि अधिकारी अभाव तद असिद्ध संसार उपलम्ब एवं हो यदि अभिक्रिय एवं आत्मा आत्मा अगर अभिक्रिय है अभिक्रिय आत्मा है उससे ऊपर में दो कार्य कहा गया कि हनन का कर्ता भी नहीं बनेगा हनन का कर्म भी नहीं बनेगा अगर आत्मा ऐसा है अभिक्रिय है तो जो अभिक्रिय होगा निष्क्रिय होगा वो धर्म करेगा ना अधर्म करेगा नहीं कर पाएगा तो धर्मादि अधिकारी अभावत धर्मादि धर्म का कोई अधिकारी नहीं रहेगा आदिपद से अधर्म बाकी जो सामान्य कर्म धर्मादि अधिकारी अभावत तद असिद्ध हो तद असिद्ध अर्थात धर्मादि असिध तो धर्म अधर्म अगर नहीं रहेंगे तो फिर ये संसार चक्र चलेगा तो संसारो उपलम्ब एवं नौशियात ये संसार ही फिर नहीं रहेगा इति आशंक्य आह तो ये अज्ञानियों को बड़ा ये परेशानी है ये संसार नहीं रहेगा तो देखिए शास्त्रकार कहते हैं आपके लिए ही संसार रहेगा बिल्कुल चिंता का कोई बात नहीं है अतो विषय अत धर्मादि धर्मदीलक्षण संसारो न ब्रह्म श्रुति प्राण्या धर्मर्मादुपत्ते अतः तो अनात्म्ञ विषय अनात्म्ञ विषय संसार, हा संसार हा। कैसे कहेंगे? समझेंगे य संसार क्योंकि संसार किसको विषय करेगा संसार का अर्थात दुखित्व सुखित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये किसको विषय करेगा अथा किसके पास जाएगा ये सब अज्ञ के पास ही जाएगा अनात्मज्ञ उसी के पास ही जाएगा इसलिए संसार का विषय अनात्मज्ञ ही हो गया अनात्मज्ञ एक नव दे दी अनात्मज्ञ विषय तद संसार आश्रित है भाष्य में अनात्मज्ञ विषय वह धर्मा धर्मादि लक्षण है संसार यहाँ क्या समास है धर्मा धर्मादि लक्षण है संसार बौरे तो धर्म धर्मादि वही लक्षणम लक्षण अर्थात स्वरूपम य से संसार से संसार का स्वरूप यही है धर्म और अधर्म तो जब तक हम धर्म अथवा अधर्म करते रहेंगे तब तक संसार की प्राप्ति अवश्यमभावी होती ही रहेगी इसलिए कर्म तो शरीर मनोबुद्धि इत्यादि से हो रहा है इस प्रकार की तो हम कर रहे हैं होगा तो संसार प्राप्ति ये तो अवश्य भावी न ब्रह्मज्ञस्य तो ये संसार ब्रह्मज्ञ का नहीं है ज्ञानी का नहीं है हेतु है देते हैं श्रुति प्रामाण्यात न्यायाच श्रुति इसमें प्रमाण है और न्याय है धर्मा धर्मादि अनुपत्ति है तो धर्मा धर्मादि अनुपपत्ते हैं ब्रह्मज्ञस्य हाँ तो जो पूर्व में दे दिया वाक्य का आरंभ में ब्रह्मज्ञस्य श्रुति प्रमाण्याद न्यायाच्य धर्मादि धर्मा अनुपपत्ते हैं तो ज्ञानी के लिए धर्म अधर्म ये सब नहीं हो पाएंगे किंतु तो अज्ञानी का होगा धर्म अधर्म धर्म अधर्म यही संसार का लक्षण है तो अज्ञानियों का धर्म अधर्म होगा तो संसार रहेगा चलेगा तो इसलिए संसार नहीं रहेगा इस प्रकार की शंका नहीं होना चाहिए टीका में यद अज्ञान प्रवृत्ति स्यात तज ज्ञान आज सातो भवेत यद अज्ञान आज प्रवृत्ति तो किसी का अज्ञान होने से प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति अर्थात तो क्रिया निष्क्रिय का अगर अज्ञान होगा तो फिर क्रिया हो सकती है हमारा स्वभाव स्वरूप है निष्क्रिय यह निष्क्रिय अर्थात यद्ञात अर्थात आत्मन अज्ञा आत्मा का अज्ञान होने से प्रवृत्ति सैत्त ज्ञा सा भवे तज्ञ तज्ञा तज्ज्ञा तत्पद तज तज से आत्म आत्मक अगर ज्ञान हो जाएगा सा कूत भव सा प्रवृत्ति सा प्रवृत्ति कूतौ भवे न्यायाच ये न्याय दे आत्मज्ञ धर्मादि नो उपपद्य आत्मज्ञ उसका धर्म इत्यादि ये नहीं होंगे अतः आत्मज्ञ सदा मुक्त एवं आत्मज्ञ सदामुक्त अर्थात धर्मा धर्मादि ये सब बंधन ही नहीं है तो फिर सदा मुक्त न्याय च यही न्याय है क्योंकि जिसका अज्ञान से प्रवृत्ति होती है उसका ज्ञान हो जाने से ये प्रवृत्ति नहीं होगी ये विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है विज्ञात ब्रह्म तत्व से यथापूर्व अस्ति चेत न स ब्रह्मभावो बहिर्मुखः इसी प्रकार कहते हैं विज्ञात ब्रह्म तत्व से संस्कृति यथापूर्व तो जैसे पहले उसका संसार अर्थात जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती थी अगर विज्ञात ब्रह्मतत्व तो बहुरी है तो विज्ञात ब्रह्मतत्व तो ज्ञान होने से पहले जैसे संसार में प्रवृत्ति हो रही थी ऐसा नहीं होगा अस्ति चेत अगर ऐसा ही प्रवृत्ति कर रहा है कहते हैं नशिज्ञात बहिर्मु अस्ति चेत नशिज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुख अर्थात तो वो विज्ञात ब्रह्म भाव नहीं हो तो बहिर्मुख है प्रवृत्ति इस प्रकार की नहीं होगा आगे फिर पूर्व पक्ष कहता है वासना वेगतः असौ संसरती चेत पूर्व पूर्व संस्कार वेगतः असौ संस रती चेत पूर्व में संस्कार है उसी का वेग से फिर चलता है कह देगा तो कहते हैं न न से नए तत्विज्ञात तो तो मंदी भवती वासना तो वासना तो, वासना तो उसका पूर्व में ज्ञान होने से पहले वासना तो रहेगी वो तो ज्ञान होने के बाद ही वासना का नाश होगा द्वितीय अध्याय में गीता में श्लोक है न विषया विनिवर्तनते निराहार से देनः रस अर्थात संस्कार संस्कारम वर्जम वर्जम अर्थात वर्जयित्वा नमूल हुआ है भी भी तो अर्थ में संस्कारम वर्जयित्वा विषय भी निवर्तन विषय तो निवृत्त हो जाएगा किन्तु संस्कार रहेगा ये संस्कार कैसे जाएगा रस वर्जम आ गए परम दृष्ट्वा निवर्तते जब तक तो ज्ञान नहीं होगा संस्कार नहीं जाएगा वो तो पड़ा रहेगा त्ञान तो होने के बाद ये संस्कार क्या करेंगे प्रवृति और नहीं करवा पाएंगे मंदी भगवती बासना क्षीण होगा ये एक लक्षण हो सकता है कि आप जान सकते हैं वास्तविक इस लक्षण से जान नहीं पाएंगे तो किंतु ये एक लक्षण वो आप भगवान भाष्यकर कहते हैं तो इसलिए प्रवृत्ति उसका ये नहीं होगा तो अगर प्रवृत्ति ऐसा होगा तो फिर अर्ज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी में ये क्या भेद हो जाएगा आगे कहते हैं तदुक्तम तो तदुउत्तम तो अर्थात ये भागवत अच्छा ये भागवत का ही श्लोक विवेकी सर्वदा मुक्त कुरस्तिक अलेपवाद्रित श्री कृष्ण जनको यथा इति विवेकी सर्वदा मुक्त विवेकी विवेकी अर्थात यहाँ ज्ञानी सर्वदा मुक्त कुरस्ति कर्तृता ज्ञानी का कोई कर्तृत्व तो बोध नहीं है कुर क्योंकि वह जानता है क्रिया तो शरीर मनबुद्धि में हो रहे हैं ओ तो मैं नहीं हूँ इसलिए कर्तित्व मेरे में कैसे फिर कैसे करते हैं कहते हैं अलेपवादम आश्रित्य अलेपवाद अर्थात तो कुछ कर्म से लेपायमान नहीं होते हैं श्री कृष्ण जनको यथा जैसे श्री कृष्ण जनक तो ये करते हुए भी ये कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ ये बृहदारण्य ने कभी मंत्र है अनन्वागतस्त नवती असंगो ही अयम ये तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय में हाँ असंगो ही अयम पुरुष अर्थात वहाँ दिखाते हैं कि सुसुप्ति अवस्था में जाता है स्वप्न अवस्था में जाता है जागृत अवस्था में रहता है जिस अवस्था में जो दृष्टा रत्वा चरित्वा तो कहते हैं कि ये पुण्य पाप ये सब को देख करके अर्थात इसमें रमण करके जब अवस्थान्तर में जाता है इस अवस्था से उस अवस्था को कुछ भी नहीं ले करके जाता है जागृत में चाहे जैसा भी अवस्था हो स्वप्न में जाते हैं ये अवस्था कहाँ चला जाता है अन्य कुछ अवस्था आ जाता है तो यही प्रमाण है कि किसी अवस्था के साथ ये संग नहीं हुआ अगर संग होगा तो इस अवस्था में जैसा है अगर शरीर में पीड़ा है अथवा तो मन में आनंद है स्वप्न में चला गया तो ये भी जाना चाहिए नहीं जाता है तो ये प्रमाण है कि अर्थात वास्तव हम तो असंग है अनन्वागत तयन तेन तय नवती असंगो ऐसे चतुर्थ चार तीन चतुर्थ तो का तीन में है हाँ। पंद्रह सोलह कुछ वही मंत्र के आसपास पास है अच्छा यह मंत्र पूरा हुआ आगे टीका में अकामत्वादि साधनातर विधान्थम उत्तर वाक्यम अवतारयती अभी दो साधना कह दिया गया परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रथमे तो कह दिया गया श्रवण मनन इत्यादि ये प्रथम कोटि अधिकारियों के लिए तो जिनसे यह संभव नहीं हुआ उनके लिए ओंकार उपासना कह दिया गया तभी तो अभी अकामत्वादि साधना और साधन ये कहने के लिए अच्छा सात नंबर टिप्पणी दे अकामत्वादि आदि ना अकामत्वादि ऐसा आदि कह दें तो इसके द्वारा ना विरत आगे मंत्र आएगा ना विरतो दुश्चरिता नाशातो न समाहत ना शांत मानसो वापि प्रज्ञा न एनम आपनुयात वहाँ भी कहा जाएगा ये सब लक्षण हमें होना चाहिए अगर हमको आत्म प्राप्ति होनी है तो तो ये सब भाई टीका में कहते हैं अकामत्वादि अकात्तव यह मंत्र में कहेंगे और आगे और बाकी सब कहेंगे दुश्चरित्र से अर्थात हटना है शांत चित्त होना है समाहित तो इसी प्रकार होने से ही आत्म प्राप्ति होगी अकामत्वादि साधनांतर विधानार्थम विधान करने के लिए विधान अर्थात कहने के लिए उत्तर वाक्यम अवतारियते वाक्यम मंत्र आगे का मंत्र का अवतारण करते हैं भाष्यकार पृष्ठा के ऊपर में है कथम पुनर्त्मान जानाति इति उच्यते तो कथम पुनरा आत्मान जानती इस प्रकार जो जानता है वो ठीक नहीं जानता है 19 मंत्र में कहा गया आत्मा को अगर हनता अथवा हन धातु का कर्म मानता है तो ठीक नहीं जानता है आज जो जानता है वो किस प्रकार जानता है इसके लिए आगे मंत्र बताते हैं महतो महतो निहितो गुहायम पश्यति को धातु प्रसादान महिमानम महतो महियान आत्मा अणोरणीयानी जन्तोरा तम आत्मन महिमा अक्रतु पश्यति धातु प्रसाद अच्छा तम आत्मन महिम धातु प्रसाद अक्रतु पश्यतशोक तेन भवति इस प्रकार अर्थ हो जाए अणोरअणियाणु काक्ष्म यहाँ अणुकात परिमाण अर्थ नहीं है सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थात तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है अणोरअणिया जो सूक्ष्म होते हैं उससे भी ये सूक्ष्मतर णोर अनियान अनियान में अनु का उकर किस सूत्र से लोप हुआ टेह पर में यसुन इत्यादि हो जाने से टेह से उकार का लोप हो गया अणोर अनियान महतो महियान तो ये महान से भी ये महान है जा। अनियान में तो अनु से यसुन हो गया ये महियान से महियान में किस से क्या यसून हो जाएगा महत् से अगर होगा यथ किधर जाएगा इसका टीवा कर लोक कर देंगे नहीं होगा यहाँ यहाँ महपूजा धातु हैं महपूजा धातु से ही सीधा यो करेंगे किंतु ये महपूजा धातु है धातु से यो कैसे हो जाएगा ये महपूजा किस गण में आता है कंडुआदि गण में कंडु गण में जो धातु होते हैं वो प्रातिपदिक भी होते हैं तो प्रातिपदिक होने से उसे यून भी हो जाएगा तो धातु भी होंगे प्रातिपदिक भी होंगे <coughs> महियान आत्मा तो से जंतु जंतु अर्थात जो प्राणी गुहायाम निहित जंतु ये जन धातु से तुन प्रत्यय हो गया कर्ता अर्थ में जंतु जैसे वस्तु होता है बसे ये जन धातु से तुन हो गया जंतु अर्थात तो जिसका उत्पत्ति होती है जायते इति जंतु अश्य जंतु और गुहायाम निहित गुहायाम अर्थात बुद्धो बुद्धि में यह निहित विद्यमान है बुद्धि में विद्यमान है का अर्थ कहने का अर्थ बुद्धि में जब रमाकार वृत्ति हो जाती है तब इसकी प्रतीति मतलब इसका यात्मतत्व का प्रतीति होती है तो प्रतीति होने से हम कहते हैं कब होगा प्रतीति कहने जब ब्रह्मा होगी इसलिए कहा गया गुहायाम उसको अर्थात जो गुहायाम निहित कौन है आत्मनः महिमानम आत्मा का महिमा ष्ठी कह दिया गया ये अभेद ष्ठी अर्थात आत्मा एवं महिमा तो आत्मा का महिमा अभेद में ष्ठी है उसी जो आत्मरूप महिमा है उसको अक्रतु क्रतु, क्रतु अर्थात संकल्प संकल्प काम अक्रतु अर्थात अकाम तो ये कामना रहित तो ही धातु प्रसादात पश्यती धातु अर्थात इंद्रिय जब तक ये कामना रहेंगे ये वो तो इंद्रियों को चलाएंगे ही तो इसलिए अकाम हो जाने से धातु प्रसाद हो जाएगा धातु अर्थात इंद्रिय अच्छा धातु प्रसादात यहाँ तो समस्त पाठ है धातुहु प्रसाद इत्यादि पाठांतरे धाई से कृपया इति व्याख्ये धा प्रसाद तो यह मंत्र मुंडक में भी है ना तो वहाँ धातुहु प्रसादात ऐसे षष्ठी करके अलग कर दिया लेते हैं यहाँ भी पाठांतर धातु प्रसाद ऐसा अगर है तो धा प्रसाद धातु काश्वर कृपया अगर पाठा मतलब धातु ष्ठी अलग हो जाएगा तो ईश्वर की कृपा से और नहीं तो धातु प्रसाद धातु का अर्थ इंद्रिय इंद्रियों का प्रसाद इंद्रिय प्रसाद अर्थात इंद्रिय प्रसन्न होना अर्थात इंद्रिय विषय देश में नहीं जाना हम सोचते हैं इंद्रिय विषय देश में जाने से प्रसन्नता होती है किंतु वास्तविक तो श्रांत हो जाते हैं क्लांत हो जाते हैं तो इंद्रिय जब अपने गोलक में स्थिर रहेंगे विषय देश में नहीं जाएंगे तो धातु का प्रसाद ये कब होगा कहते हैं अकाम हो जाएगा था काम रहेगा तो विषय में चलेंगे पश्यति ऐसा जो अकाम होगा वो आत्मतत्वों को दर्शन करेगा उससे क्या होगा भी तो शोक बहुरी है तो फिर उसका कोई शोक नहीं रहेगा भाष्य में अणोह सूक्ष्मात अणियान श्यामा का आदेर तो श्यामा का ये सबसे छोटा मानते हैं बहुत छोटा नहीं हम लोग जो एकादश में आज मिलेगा <laughs> उसको श्यामा कहेंगे जो चावल तो उससे भी छोटा तो महत्व महत्व का पंचमी हो गया अर्थात तो महत परिमाणात मह्यान महतर पृथ्वी आध जो महत परिमाण से भी और महत है किससे कहते महत परिमाण एक दृष्टांत तो दे दे पृथ्वी आधि पृथ्वी महत् तो उससे भी ये और महत है यहाँ महत में तो परिमाणवाचक का व्यापक अर्थ था और जब अणु कहा गया वो परिमाणवाचक नहीं वो सूक्ष्म ये लिया जाएगा अच्छा यहाँ भी तो स्यामा का दे दिए तो इसलिए भी को ले लिया जाएगा आगे ठीक है मैं एक अणुत्व महत्वं च विरुद्ध कथम अनुद्यते आशंक्य अणुवाद अभ्यासाधिष्ठानवाद अणुवादी व्यवहारों न तत्वत अविरोधमा आह एक से एक इधर अणुत्व भी कहते हैं अणोरणिया और महत्व भी कहते हैं महत्व मह्यान से विरुद्ध ये एक ही में ये दोनों विपरीत परिमाण कैसे रहेंगे कथम अनुद्यते कैसे कहा जाता है इति आशंक्य ऐसा आशंका करके अध्या अणुत्वादि अध्यास अधिष्ठानवाद वास्तविक ही आत्म तो अणु भी नहीं है महत्व भी नहीं है किंतु अणुत्वादि महत्वादिक अध्यास का अधिष्ठान इसमें आरोप किया जाता है तो आरोप का जो अधिष्ठान होता है तो वही अधिष्ठान में ही तो आरोप हो जाता है तो हो जाने से अधिष्ठान में ही व्यवहार कर देते हैं तो जैसे स्फटिक में रक्तरूप भी नहीं है हरित रूप भी नहीं है और स्फटिका मान लीजिए बड़ा स्फटिक है और एक पार्श्व में रक्त पुष्प रख दिया अन्य पार्श्व पार में हरित पुष्प रख दिया हरा पुष्प रख दिया अब स्फटिका दोनों प्रकार की दिखेगा तो कैसे कहते हैं कि अधिष्ठान है स्फटिका तो आरोप हो गया वास्तविक उसका तो कोई गुण नहीं है व्यवहारों न तत्वत तो इति अविरोधम कोई तत्व तो कोई विरोध नहीं है आरोपित तो पदार्थ में विपरीत धर्म वाला होने से भी कोई विरोध नहीं है भाष्य में अणु महद यदस्थित लोके वस्तु तत् तो तो तेन आत्मनात्यन आत्मवत संभवती अणु महत्व बा यदस्थि लोके लोक में जो भी वस्तु वस्तु पदार्थ चाहे अणु हो अथवा महत हो कोई भी पदार्थ हो तत् तेनै आत्मना नित्यन ये समान अधिकरण है कोई भी पदार्थ ये जगत में हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वह पदार्थ तेन व आत्मना नित्यन जो नित्य आत्मा है उसके द्वारा चार नंबर टिप्पणी भाषमात्वअपी अच्छा चार नंबर टिप्पणी देखिए परमाणु आकाशाद भाषमान नित्यत्वी तद अधीनम हैशयन बिछिनष्टि ये नया एकों को परमाणु में नित्यत्व दिखता है और आकाश में भी नित्यत्व दिखता है तो वो सब जगह में जो नित्यत्व प्राप्त होता है मतलब जो अनुभव होता है भाषमान वो कहते हैं तद अधीनम है उसका जो अधिष्ठान है आत्मा आत्मा का नित्यत्व ही ये अध्ययस्त में भासमान हो रहा है विषिनष्टि नित्य नहीं तो क्यों उसमें प्रमाण कहते हैं नित्यो इति श्रुते है नित्याधीन एव अनित्यानम आत्मलाभ इति भाव अनित्य पदार्थ विद्यमान है ये किसका सत्ता और स्फूर्ति लेकर के कहेंगे नित्य का सत्ता स्फूर्ति लेकर के हमको सामने में घट दिखता है कहेंगे तो ये घट है हम ऐसा कह देते हैं कोई पूछेगा यहाँ घटो है ना मिट्टी है क्या उत्तर दिया जाएगा मिट्टी है तो वास्तविक सत्ता सत्ता अर्थात विद्यमान स्फूर्ति पता चलना तो यह सत्ता स्फूर्ति वहाँ मृतिका का ही है और हम कह देते हैं कि घट में वो तो अधिष्ठान का सत्ता स्फूर्ति अध्यस्त में दिखना तो ये ये बात कह रहे हैं इसी प्रकार की अधिष्ठान आत्मा उसका नित्यत्व ये सब पदार्थ में आकाश आदि में जो प्रतीत हो रहा है आकाश नित्य कह देते हैं भाष्य में तेने व आत्मना नित्य न आत्मवत संभवती वस्तु तो आत्मवत्त संभवती आत्मवत अर्थात सत्तावान जगत में कोई छोटा हो अथवा बड़ा हो कोई भी पदार्थ सत्तावान है हम कहते हैं पर्वत तो है कहते हैं ये देश है कहते हैं कहते हैं ये सब जो सत्तावान हो गए तो वो नित्य आत्मा का सत्ता से ही सत्तावान हो गए तेन एव आत्मना नित्य न आत्मावत आत्मवत तथा सत्तावत कोई भी वस्तु जगत में है तो आत्मा का सत्ता से ही सत्तावत भवती तदात्मना विनिर्मुक्त असत्मप्यते तदात्मना विनिर्मुक्तम अर्थात आत्मस्वरूप अगर उसे हट जाएगा आत्मस्वरूप सत्य है और जिसे सत्य चला जाएगा वो क्या हो जाएगा असत हो जाए कहते हैं असत संपद्यते तदात्मना विनिर्मुक्त विनिर्मुक्त अर्थात तदभिन्न वो तो असत माना जाएगा तस्मा असु एव आत्मा अणोरअणियान महत्व महीयान सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकवात्त तस्माद इसलिए अर्थात तो पूरा जगत आत्मा का ही सत्ता से सत्तावान है इसलिए असवैव आत्मा अणोर अणियान जो सबसे छोटा पदार्थ है उसकी भी सत्ता वही आत्मा की सत्ता से और जो सबसे बड़ा पदार्थ है महियान उसकी भी सत्ता आत्मा की सत्ता से इसलिए अणोर अणियान महत्व महियान क्योंकि ये सभी का अधिष्ठान है सर्व नाम रूप वस्तु सर्व नाम रूप वस्तु ये उपाधि है जिनिका किसका आत्मा का तो सर्वाणी यानी नाम रूपाणी तानी एवं वस्तु अगे तानी एवं उपाधेय यश आत्मन जगत में जितने नाम रूप है वही सब आत्मा का उपाधि है उपाधि अर्थात तो इसके द्वारा आत्मा का ही अभिव्यक्ति हो रही है तो कुछ भी पदार्थ देखते हैं और उसके साथ हिंदी में है शब्द तो जोड़ देते हैं संस्कृत में कहें घटो अस्थि पटो अस्थि नदी अस्थि पर्वतो अस्थि ये जो अस्थि कहते हैं यही वास्तविक आत्मा का ही अंश है और बाकी जो कहते हैं घट पट नदी पर्वत ये सब उपाधि हैं जैसे आकाश के लिए उपाधि हो गया घटाकाश मठा काश कहते हैं सच आत्मा अश जंतोर ब्रह्मादि स्तंभ पर्यत्य प्राणीजात गुहायाँ निहितः आत्मभूतः स्थितः इत्यर्थः स आत्मा ओह आत्मा ओह आत्मा अर्थात तो जो भी विचार चल रहा है अस्तो ये जंतु का जंतु प्राणी प्राणीमात्र उसको बता देते हैं ब्रह्मादिस्तंभपर्यतः स्तंभ का प्राणीजात जाता, जाता समूह प्राणीसमूह से सकल प्राणीना गुहायाम गुहायाम अर्थात हृदय हृदय का अर्थ बुद्ध ये जो विचारशास्त्र आएगा हृदय बुद्धि विशेष करके कहीं हृदय मांसपिंड कहा जाएगा वहां तो आपको पता चलेगा प्रकरण देख करके नहीं तो हृदय अर्थात बुद्धो निहितः निहित विद्यमान आत्मभूत स्थित आत्म रूपेण विद्यमान है तो सभी प्राणी का हृदय में विद्यमान है तम आत्मा को उत्मा मंत्र अक्रतु पश्यश्लोक यम द्व नम टिपणी तम आत्म अच्छा तम आत्मा तम आत्म अच्छा ये मंत्र का अंतिम है आत्मनो महिम तम का अन्वया आत्मनो महिम तम आत्मन महिम पश्य बीत शोक इस प्रकार की कहा गया अक्रतु ते तो तम का अर्थ कहते हैं आत्मनो इति अन्वय विवक्षिते अपि महिमन आत्मनः महिमानम कहने से आत्मनो में ष्ठी हुआ और मंत्र में दिया गया ष्ठी इसलिए आपको अन्वय तो इसी प्रकार करना पड़ेगा आत्मनः महिमानम तम आत्मनः महिमानम अन्वय तो इस प्रकार की विवक्षा है किंतु महिमन आत्मा अनतिक ज्ञापय तुम जो महिमा है वो आत्मा से भिन्न नहीं अर्थात आत्मन महिमन षठी अभेदी है अर्थात जो आत्मा है वही महिमा है यहाँ कहा गया और स्पष्ट करते हैं टिप्पणी कार आत्मस्वरूपम एवं महिमान्यर्थ है अर्थात जो आत्मा है वही महिमान है इसलिए ष्ठी किस अर्थ में हुआ अभेद में अभेद में ष्ठी हुआ आगे भाष्य में तम आत्मा दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगकम अक्रतुर अकामो दृष्टा दृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि दर्शन श्रवण मनन विज्ञानलिंगकम बहुब्रिय हैं तो दर्शन में अगर कर्ण में लिट्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा किसको कहेगा ण में अगर लूट कहेंगे करेंगे तो दर्शन से किसको लिया जाएगा ना दर्शन ना किसको क्या जाएगा दर्शन शब्द में करण में लूट हुआ दर्शन शब्द का अर्थ क्या होगा कौन है वो अब तो है इंद्रिय तो ग्यारह है संख्य लोग कहेंगे वेदांति दस कहेंगे चक्षु तो दर्शन अगर करण में ल्यूट करेंगे तो चक्षु को कहेगा इस प्रकार श्रवण श्रोत्रों को कहेगा तो मनन विज्ञान ये सब मन बुद्धि विज्ञान ये सब लिंग लिंगम अर्थात चिन्हम यश तो ये सब जो इंद्रिय है चक्षु श्रोत्र आगे मन आगे बुद्धि ये सब लिंग है जिसका तो किसका कहते हैं वही परमात्मा का क्यों ये पाणिनि महर्षि कहते हैं ना इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रदृष्टम इंद्रजुष्टम इंद्र सृष्टम इंद्र इंद्रियम इंद्रश्य लिंगम इंद्र परमेश्वर तो जो इंद्रिय है वो परमात्मा का लिंग है अर्थात तो चक्षु से अगर विषय ग्रहण हो रहा है यही सूचन है यही सूचक है कि परमात्मा यहाँ विद्यमान है वो विद्यमान होने पर ही इंद्रिय कार्य करेंगे तो ये कार्य का, का कहते हैं अर्थात परमात्मा का विद्यमानता को इंद्रिय बताते हैं इंद्रियम इंद्रदृष्टम इंद्रजुष्टम ये द्वितीय खंड का अंतिम में है ये, ये सूत्र तो दर्शन श्रवण मनन विज्ञान ये सब में इतर तरह द्वंद्व हो जाएगा तो विज्ञानानी लिंगानी यशे परमात्मा न लिंगानी चिन्हानी ये सब जिसका है ये एक प्रकार की अन्वय हो गया अथवा दूसरे प्रकार की दर्शनाय विहितम श्रवण मनन विज्ञानम दर्शन के लिए विधान हुआ है श्रवण मनन निदिध्यासन, आत्मा वा अरे द्रष्टभ्य आगे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासित तर्शन तो के लिए श्रवण ये समझे गोपाल में है तो तर्शन के लिए श्रवण मनन विज्ञान ये सब लिंग लिंग अर्थात तो साधन दर्शन के लिए श्रवण मनन विज्ञान ये साधन कहा गया किसका दर्शन के लिए साधन कहा गया आत्मा का तो ये अर्थ उस प्रकार भी आएगा तम आत्मा आत्मान का अर्थ दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम यहाँ भी बहुप्रिय है किंतु तो दर्शन आय श्रवण मनन विज्ञान दर्शन के उद्देश्य करके जिनका विधान हुआ है श्रवण मनन विज्ञान ये लिंग लिंगम अर्थात यहाँ साधनम यस्य परमात्मा उसको तम अक्रतु अक्रतु का अर्थ अकाम अका शब्द का अर्थ कहते हैं दृष्ट अदृष्ट तो बाह्य विषय उपरत बुद्धि इसमें क्या समास हो जाएगा अकाम का अर्थ कहते हैं दृष्ट अदृष्ट तो बाह्य विषय उपरत बुद्धि बहुबरी तो धृष्ट अदृष्ट ये बाह्य विषय बाह्य विषय कुछ दृष्ट होते हैं कुछ अदृष्ट होते हैं वो सब विषय से उपरता बुद्धिर्यश्य अगर बाह्य विषय में बुद्धि चलेगी तो फिर ये आत्मतत्व तो तो ये कोई दूर की बात है तो बाह्य विषय में बुद्धि चली अर्थात तो बुद्धि ये बाह्य विषय को सत्य मानता है और जब तक ये जगत तो सत्य होगा तो ये ब्रह्म ही मिथ्या हो जाएंगे फिर तो ये तो हो नहीं पाएगा हमको भ्रांति ही होगी तो ये जब तक ये जगत में सत्य तो बुद्धि रहेगी तब तक ये होगा नहीं कहते हैं अकाम इसलिए जो अकाम है उसी से ही होगा दृष्टा दृष्टादृष्टाषय उपरत इत्यर्थः तो अकाम अर्थ कहा गया यदा एवं तदा मनुआदी कातव यदा चार नंबर टिप्पणी देखिए एवं अच्छा हँखे कामे नी प्रवर्तम से रागाद मलिनयती क कामे में नहीं प्रवर्तमान से प्रवर्तमान से पुंस काम से जो प्रवृत्त होता है पुरुष तो उसको क्या करेंगे रागादयो करणानी मलिन मलिनयती जो काम से विषय में प्रवृत्त होता है राग उसका अंतःकरण को मलिन कर देंगे तो अंतःकरण को मलिन कर देंगे अर्थात ये दे, रागादि उस काम का संस्कार बनाएंगे बनाने से पुनः फिर कर्म कर तुम्च तो फिर उसका भोग करेगा फिर कर्म करेगा अकामस्य तो राग आदि अनुत्व प्रसाद अक्षम करणान जिसका अंदर में काम नहीं है उसका अंदर में ये राग नहीं होगा राग अनुत्पाद हो, यही हो गया प्रसाद हो। प्रसाद अर्थात अक्षम अक्षम अक्षस्य भाव अक्षम अक्ष हम लोग शब्द विवाह स्वच्छ कहते हैं वो सुअ अच्छो से इको एनर्ची होकर के स्वच्छ हुआ हम लोग स्वच्छ शब्द जानते हैं किंतु अच्छा शब्द कठिन <laughs> क्योंकि इसका व्यवहार नहीं होता है तो अच्छा, अच्छा हाँ वो उसी का ही है अच्छा शब्द अपभ्रंश होकर के अच्छा हो गया अभी तो आ उच्चारण कर देते हैं नहीं तो शब्द है अच्छा अच्छा, अच्छा मतलब वो पुराना शब्द था अच्छा अच्छा अर्थात तो अच्छा से अच्छा हो गया तो अभी आ आ गया अच्छा हो गया अभी धीरे धीरे बहुत शब्द में आ जुड़ते हैं दक्षिण में तो बहुत ना उच्चारण अच्छा करते हैं अच्छा है नहीं। हाँ नहीं। ना ये जो तो उच्चारण धीरे धीरे ये तो जिनको पता है अच्छा बोल करके वो जानते हैं नहीं तो दूसरे लोग जो सुनते हैं ना वो आ, आ उच्चारण करते हैं और धीरे धीरे आ का बाहुल्य व्यवहार भी धीरे धीरे आरंभ हो गया तो दक्षिण में तो बहुत ज्यादा हो गया धीरे धीरे आ ये सर्वत्र लगेगा अच्छा ठीक है सेंसीटिवी शो चलिए टिक उठिपणी देख रहे थे अच्छय कर्णान कर्ण का अच्छे अच्छे अर्थात कर्ण सब स्वच्छ हो जाएंगे तदेवच आत्मदर्शन उपयोगी कर्ण जब स्वच्छ होंगे तभी आत्मदर्शन का ये उपयोगी होंगे उपयोगी होंगे अर्थात तो कर्ण मन को बाहर नहीं खींच करके ले जाएंगे तो मन स्थिर रहेगा तो फिर आत्मा का दर्शन वो मन कर पाएगा यथा आह भगवान कहते हैं रागद्वेशयुक्त स्तु विषयान इंद्रियरण आत्माशेर्विधेय आत्मा प्रसादम अधिगछते तो ये वियुक्त तो जब होगा तभी जा करके विषय का ग्रहण करता है किंतु राग द्वेश से नहीं है इस प्रकार की मना है इसलिए इसका विशेष उपयोग हमको भोजनालय में करना है रोज करना है तो विषय ग्रहण करे किन्तु राग द्वेष रहित तो होकर के शरीर को जो चाहिए वो करें वहीं से आरंभ किया जाएगा जाए इसका अगर हम भोजनालय में ये नहीं कर पाते हैं अन्यत्र करना कठिन है ये बात सत्य है यथा च, यथा चैत्रम चा, राग द्वेष वियुक्त इत्यादि इति अभिप्रयन आह यदा चैत्र यदा चैवम होना चाहिए न आ, चैवम अच्छा ये नया में ठीक है यथा यथाचं भाष्य में यदा यदाचं यदाच यदा एवं एवं अर्थात तो जब अक्रतु हो जाता है तदा मनो आदिनी कर्णानी धातव मन मनो आदि जो करण है उन्हीं को कहा गया धातु शब्द से तो धातु प्रसाद धातु अर्थात करण इंद्रिय मन को लेकर के शरीर से उनको धातु कह दिया गया धारणात धातु धा धातु से तुन प्रत्यय हो गया कर्तार्थ में इति प्रसिद्धंती अर्थात प्रसाद को प्राप्त करते हैं प्रसाद को प्राप्त करते हैं अर्थात स्थिर रहते हैं स्थिर रहना यही वास्तविक शांति है प्रसाद है चलो चलोमान होना ये तो क्लांति का कारण होते हैं इति ऐसांग धातूनांग प्रसादात आत्मनो महिमानं यह इंद्रियों का प्रसन्नता से आत्मनो महिमानं महिमानं कहते हैं कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहित कर्म निमित्त वृद्धि अथवा क्षय ये आत्मा के नहीं होता है ये तो शरीर अथवा अन्य पदार्थों का कर्म निमित्त तो वृद्धि क्षय हो सकता है पांच नंबर टिप्पणी महिमा ब्राह्मण न वर्धते कर्मणा नो कन्यान बृहदारण्य का श्रुति है चतुर्थ अध्याय का ये तो चार चार बाईस के बाईस में अथवा तेईस में आएगा जो सवायस सवा महानज आत्मा उसी का आगे मंत्र में है ऐसा नित्यों महिमा ब्राह्मणस्य ये ब्राह्मण का नित्य महिमा वहाँ ब्राह्मण अर्थात तो जो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गया न वर्धते कर्मणा कोई कर्म करने से उसका कुछ बढ़ जाएगा नो कन्यान नहीं करने से कोई छोटा हो जाएगा अथवा कोई दुष्कर्म करके छोटा हो जाएगा इस प्रकार की नहीं है इति श्रुति आश्रित्य आश्रित ये श्रुति के आधार पर आत्मा का महिमा का कथन कर रहे हैं कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहित पश्यती इस प्रकार की आत्मा का स्वरूप को अनुभव करता है कैसे पश्यति अयम अहम अस्मी साक्षात भी जानाती इस प्रकार की ब्रह्म मैं ही हूँ अहम अस्मि ब्रह्मा इस प्रकार की अनुभव करता है अनुभव से क्या होगा ततो तत्व बीतशोको भवती फिर उससे बीतशोक यहाँ क्या समझ होगा बहुबरी तो ये बीतः शोको यस्मात् जिससे शोक चला गया तो फिर बीत शोक हो जाता है आनंद स्वरूप हो जाता है अच्छा आगे कहते हैं अन्यथा दुर्भिज्ञ अयम आत्मा कामि भी ही, प्राकृत पुरुष ही तो जो अकाम है उसके द्वारा आत्म तो की प्राप्ति होगी और दुर्विज्ञ अयम आत्मा कामी भी कामी जिसके अंदर में काम है उसके द्वारा तो ये आत्मतत्व तो प्राप्ति ही नहीं होगी अस काम से सबसे बड़ा एक काम है जगत कल्याण वो काम अगर हो गया तब तो फिर कठिन हो गया आगे जन्मों के लिए फिर अपेक्षा होगा तो दुर्विज्ञा अयम आत्मा काम भी प्राकृत पुरुष ही प्राकृत पुरुष शास्त्र संस्कार रहता जब तक तो शास्त्र का संस्कार नहीं है तब कुछ ना कुछ मान करके हम चलते हैं तो अन्यथा अन्यथा करते अर्थ एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं अकामत्व तो प्रयुक्त धातु प्रसाद अंतरेण अकाम उससे धातु का प्रसाद होता है जिसके अंदर में अकाम नहीं है धातु का प्रसाद नहीं होगा तो उसके द्वारा अयमात्मा दुर्विज्ञेय ये ज्ञात तो नहीं होगा आज यहाँ तक ओम संग मित्र